सांकर भाष्य गौड़ कारिका अद्वैत प्रकरण कथम श्रुति इत्याह यह युति का निश्चय किस प्रकार है सो बतलाते हैं चानांद्रो माया अजाजानो बहुधा माया जायते तो तेहनाति किंचन इंद्रो माया भीपुरूपीयते तथा अजा बहुधा भी इन इन वाक्यों के अनुसार वह परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है यदि ही भूततव सृष्टि सै ततः सत्यमें नानवस्वी तद्भाव आमनायो न सैत अस्ति च नेहना किंचन इदी अम्नावैत भाव प्रतिषेधाथ तस्दत्मक्य कलता सृष्टिरभूत प्राणसंवादवत इंद्रो मायाभूता मायाशब्देन व्यपदेशत यदि वास्तव में ही सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही है ऐसी अवस्था में उनका अभाव प्रदर्शित करने के लिए कोई शास्त्र वचन नहीं होना चाहिए था किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शास्त्र वचन है ही अतः प्राण संवाद के समान आत्मकत्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है इस श्रुति में सृष्टि का अयथार्थत्व प्रतिपादक माया शब्द से निर्देश किया गया है ननु प्रज्ञा वचनो माया शब्द शंका माया शब्द तो प्रज्ञावाचक है इसलिए इससे सृष्टि का मिथ्यात् सिद्ध नहीं होता सत्यम इंद्रिय प्रज्ञा अविद्या मायाभ्युप्य गोष है मायांद्रिय प्रजाभ अवदारूपरर्थ अजा बहुधा तस्मान् तस्मा जायते तु सह तो शब्दोंवधारणार्थ मयती न जायमन बहुधा जन्म चैकत्र चैक्र संभव अग्नाव समाधान ठीक है आवेदक होने के कारण इंद्रिय का माया तो माना गया है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है अतः माया से अर्थात अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है अतः वह माया से ही उत्पन्न होता है यहां तू शब्द निश्चयार्थक है अर्थात माया से ही उत्पन्न होता है अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान जन्म न लेना और अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं है फलवत्वाच आत्मकत्वर्शनमेविथ त्र को कोह कोक पश्यत इत्यादि मंत्रवर्णना मृत्योश मृतमातींदतवाच्चादिभेदृष्टे है उस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि श्रुति के अनुसार फलयुक्त होने के कारण तथा जो नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस श्रुति से सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण भी आत्मकैत्व दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है श्रुति कार्य और कारण दोनों का प्रसेद करती है सम्भूत सम्भूते संभव प्रतिषिध्य कौन विनमेधी कारण प्रतिषिध्य श्रुति में संभूति हिरण्यगर्भ के निंदा द्वारा कार्यवर्ग का प्रसिद्ध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे इस वाक्य द्वारा कारण का प्रसिद्ध किया गया है अंधम तमः प्रवशंती ये सम्भूति मुसते ये समूते उपास्तापवाद आसत्तिसमूते उपास्वापवादा संभव संभवः न नहि परमार्थतः संभूतायां संभूत तदपवाद उपपद्यते। जो संभूति हिरणगर्भ की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं इस प्रकार संभूत के उपास्यव की निंदा की जाने के कारण कार्यवर्ग का प्रचरित किया गया है यदि संभूति परमार्थ सत्स्वरूप होती तो उसकी निंदा की जानी संभव नहीं थी ननु विनाशेन समभूत समुच्चय विध्यथ संभुत्यपवाद यथा अंधम तम प्रवशंती ये विद्या इति। शंका संभूत के उपास्यत्व की जो निंदा की गई है वह तो विनाश कर्म के साथ संभूति देवतोपासना का समुच्चय विधान करने के लिए है जैसा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं इस वाक्य से सिद्ध होता है सत्यमेव देवता दर्शन संभूति विषय विनाश शब्द से कर्मण समुच्चय संभुत्यपवाद तथा विनाशाख्य कर्म स्वाभाविकवृत्तिप्त मृत्योरतीतरनाथताशनकर्म सुच्चय पुरस्कारा कर्म फलराग प्रवृत्तिपा साध्य साधनलक्षण मृत्योरतिरनाथ एवं यशण्दय रूपान मृत्योरनशुद्धेर युक्त पुरुषा संस्कृत सद तो मृत्योरति देवता दर्शन कर्म समुच्चये समुच्चयक्षण विद्या समाधान समुच्चय ही संभूति विषयक दर्शन और विनाश कर्म का समुच्चय विधान करने के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है तथापि तो जिस प्रकार विनाश संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करने के लिए है उसी प्रकार पुरुष के संस्कार के लिए विहित देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय कर्मफल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा जो साध्य साधन लक्षणा दो प्रकार की वासनामयी मृत्यु है उसे पार करने के लिए है इस प्रकार ऐसाद्वय रूप मृत्यु की अशुद्धि से मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कार सम्पन्न हो सकता है अतः देवता दर्शन और कर्मसमुच्चय लक्षण अविद्या मृत्यु से पार होने के लिए ही है लक्षणा विद्या एवमे एक लक्षण विद्य मृत्यो रेक्तोपनिषद शास्त्रालोचन पातरीय परमात्मक विद्योत्पत्ति अविद्याम अपेक्षा पश्चात् भावनी, ब्रह्म विद्यामृत पुरुषेना संबध्यम विद्या समुचीयत अतो न्यवाद ब्रह्म विद्यामतीवाद यद्यप्यशुद्धिगे अतनवाद अतएव संभूतेरपुवादत्म सम्भूतरापेक्षिकमेंव सत्वमिति परमार्थ सदात्मिक अपेक्षा अमृताख्य संभव प्रतिषिध्यते इसी प्रकार द्वय लक्षणा अविद्या रूप मृत्यु से पार हुए तथा उपनिषद शास्त्र के अर्थ की आलोचना में तत्पर विरक्त पुरुष को ब्रह्मात्मक रूप विद्या की उत्पत्ति दूर नहीं है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पहले होने वाली अविद्या की अपेक्षा से पीछे प्राप्त होने वाली ब्रह्मविद्या जो अमृतत्व का साधन है एक ही पुरुष से संबंध रखने के कारण अविद्या से समुचित की जाती है अतः अमृतत्व के साक्षात साधन ब्रह्मविद्या की अपेक्षा अन्य प्रयोजन वाला होने से संभूति का अपवाद निंदा ही के लिए किया गया है वह यद्यपि अशुद्धि के क्षय का कारण है तो भी अतनिष्ठ मोक्ष का साक्षात हेतु न होने के कारण उसकी निंदा ही की गई है इसलिए संभूति का अपवाद किया जाने के कारण उसका सत्व आपेक्षिक ही है इसी आशय से परमार्थ सत आत्मयिक्व की अपेक्षा से अमृत संज्ञक संभूति का प्रषेध किया गया है एवं माया निर्वृत से ही विद्या प्रत्युपस्थात विद्या नाशे स्वभाव्वात्मत कौनवीनम जनएद न ही रज्ज्व रज्ज्वाम्यात सर्प पुनर्विवेको नष्ट जनयेत् कंचि तथा चिदेन जनयेदिति को कारणम् प्रतिषिध्य अविद्योदूत नष्ट जनित कारण किंचितस्त्यभिप्राय कुछ न बहूव कश्चिन इति कस्ट, है इस प्रकार अविद्या द्वारा खड़ा किया गया माया रचित जीव जब अविद्या का नाश होने पर अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है तब उसे परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता है रज्जु में अविद्या से आरोपित सर्प को विवेक से नष्ट हो जाने पर फिर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता उसी प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता कौन नेनम इत्यादि स्त्रुति आक्षेपार्थक है प्रश्नार्थक नहीं इसलिए इससे कारण का प्रतिषेध किया जाता है इसका तात्पर्य यह है कि अविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का विद्या द्वारा नाश हो जाने पर फिर इसे उत्पन्न करने वाला कोई भी कारण नहीं है जैसा कि यह कहीं से किसी कारण से किसी रूप में उत्पन्न नहीं हुआ इत्यादि स्तुति से प्रमाणित होता है अनात्मा प्रस से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है स एस नेति ने व्याख्यात निवृते यत हेतुनाजम प्रकाशते क्योंकि स एष नेति नेति वह यह आत्मा यह नहीं है यह नहीं है इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राह्यत्व के कारण उसके विषय में पहले बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है सर्व सर्वविशेष प्रतिषेधेन अथात आदेशो नेति नेति प्रतिपादित आत्मनो दुर्बोधयत्व मन्यमाना मनमति पुनः पुनरुपयांतर तस्व प्रतीद्व तत्सव निवृते ग्राह्य बुद्धि विषय अपलपति अर्थ स एस नेतिमो दृश्यता दर्शयती शुति उपायोपेयनिष्ठता उपायत्वेन वद अजानत उपायख्यात ग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन भावन हेतुन निवृत तत मुयेयन निष्ठता जानत उपये उपे उपेयस उपे च निकूपाभ्यम अजम आत्मत प्रकाशते स्वये अर्थात आदेशों से आदेशों नेति नेति इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन किए हुए आत्मा का दुर्बोधत्व मानने वाली श्रुति बारंबार दूसरे उपाय से उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभी का अपनुभव असत्यता प्रतिपादन करती है वह ग्राह्य बुद्धि के जन्य विषयों का अपलाप करती है अर्थात स एस नेति इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता दिखलाने वाली श्रुति उपाय की निष्ठा को न जानने वाले लोगों को उपाय रूप से बतलाए हुए विषय उपेय के समान ग्राह्य न हो जाए इसलिए अग्राह्यता रूप हेतु से उनका विशेष निषेध करती है यही इसका अभिप्राय है तदनंतर इस प्रकार उपाय की उपेयनिष्ठा को जानने वाले और उपेय की नित्यिक स्वरूपता को भी समझने वाले पुरुषों को यह बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्म आत्मतत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है सद्वस्तु की उत्पत्ति मालिक होती है एवं ही श्रुति वाक्य वाक्यसतः स्वभाषाभ्यंतर अजम् आत्मतत्व अद्वयम् न तदस्ती निश्चित में युक्त अजुन तदव पुनर्निर्धार्यत इह इस प्रकार सैकड़ों श्रुति वाक्यों से यही निश्चित होता है कि बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्व अद्विती है उससे भिन्न और कुछ नहीं है यही बात अब युक्ति से फिर निश्चय की जाती है इसी से कहते हैं सतो हिमाया जन्म युझते न तो तत्वतो तत्व तो जायति यतम तस्ती सद वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है वस्तुतः नहीं जिसके मत में वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धांतानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तु का ही जन्म हो सकता है सदा चेदस देवात्म त्रेत सदाग्रा्यवेदस देवामी यथा सतो ययानो मगत जन्म जगतो जन्म कार्यम गृह मयावीनिव पर्षसत आत्मा जगज्जन्म्मास्पदं अवगमयति यस् सतो विद्यम कारणा माया निर्मित हस्तादी कार्य जगन्जन्म युज्यते नास कारण न तो तत्वत एवात्मनो जन्म युज्यते उस आत्मतत्व के विषय में यह शंका होती है कि यदि आत्मतत्व सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत होना चाहिए परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है जिस प्रकार सतस्वरूप मायावी का माया से जन्म लेना कार्य है उसी प्रकार यह दिखलाई देने वाला जगत का जन्मरूप कार्य जगत जन्म रूप माया के आश्रयभूत परमार्थ सत्य मायावी के समान आत्मा का बोध कराता है क्योंकि माया से रचे हुए हाथी आदि कार्य के समान सत अर्थात विद्यमान कारण से ही जगत का जन्म होना संभव है किसी अविद्यम कारण से नहीं तथा तत्वतः तो आत्मा का जन्म होना संभव है ही नहीं अथवा स तो विद्यम से वस्तु रज्ज्वादे सर्पादिवत मजन्म युज्य न तो तत्व तथा ग्रह्य सतएवात्मनो सत रज्जु सर्पवद जगत जगद्रूपेण माया जन्म युजते न एवा तत्वत मनो जन्म अथवा यो समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि से सर्पादि के समान सत अर्थात विद्यमान वस्तु का जन्म माया से ही हो सकता है तत्वतः नहीं उसी प्रकार अग्राही होने पर भी सत्वरूप आत्मा का रज्जु से सर्प के समान जगत रूप से जन्म होना माया से ही संभव है उस अजन्मा आत्मा का तत्वत जन्म नहीं हो सकता यस्य पुनः यन पर सजात्म तं जगद्रूपेन जायते वादिनो तस्याजम नि तस्जात शक्यम वक्त विरोधात ततम जायत इत्यापन्न ततचावस्था जाताज्जा तस्माद् तस्माद अजमेकम एवात्मतत्व सिद्धम किंतु जिस वादी के मत में परमार्थ सत् आत्मतत्व ही रूप से उत्पन्न होता है उसके सिद्धांतानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अजन्मा वस्तु का ही जन्म होता है क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसके मतानुसार किसी जन्मशील का ही जन्म होता है किंतु इस प्रकार जन्मशील से ही जन्म मानने पर अनवस्था उपस्थित हो जाती है अतः सिद्ध हुआ कि आत्म तत्व अजन्मा और एक ही है असद वस्तु की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है असतो माया जन्म तत्व तो युज्यते बंध्या पुत्रो न तत्व न माया वापि जायते असद वस्तु का जन्म तो माया से अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार से भी होना संभव नहीं है बंध्या का पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न माया से ही असत्वादीना सतो भाव माया तत्व वह न कथन जन्मयुजते अदृष्टवाद नी बंध्या माया तत्व जायते तस्माद्रा सद्वादो दूरत एवानुपन्न इत्यर्थः असतवादियों के पक्ष में भी असत वस्तु का जन्म माया से अथवा वस्तुतः किसी प्रकार होना संभव नहीं है क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता बंध्या का पुत्र न तो माया से उत्पन्न होता है और न वस्तुतः ही अतः तात्पर्य यह हुआ कि असतवाद तो सर्वथा ही अयुक्त है कथम पुनः सतो माय जन्मेतुच्य सत्वस्तु का जन्म माया से ही है कैसे हो सकता है इस पर कहते हैं यथा स्वप्ने द्वयाभासं भाषते माया मन तथा जागृत दयाभा स्पंदते माया मन जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरीत होता है उसी प्रकार जागृत काल में भी वह माया से ही दैताभासूप से स्फुरी होता है यथारज्ज्वा विक सर्पो मारह परमार्थ रज्जुपेणवेक्षम परमज्ञप्तेणवेक्ष सद ग्राह्य ग्राहकूपेण दयाभासपंदते स्वप्ने माया रज्ज्वाव सर्प तथा जाग्रत जागरिते स्पंदते माया मनस्पंदत एवे त्य जिस प्रकार रज्जु में कल्पना किया हुआ सर्प रज्जु रूप से देखे जाने पर सत है उसी प्रकार मन भी परमार्थ ज्ञान रूप आत्म स्वरूप से देखा जाने पर सत है वह रज्जु में सर्प के समान स्वप्नावस्था में माया से ही ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत के आभास रूप से स्फुरित होता है इसी प्रकार यह मन ही जागृत अवस्था में भी माया के विविध रूपों में स्फुरित होता है अर्थात स्फुरित होता सा मालूम होता है वास्तव में स्फुरित भी नहीं होता